श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद धीरे धीरे आश्रम गढ़ उठा और आश्रमवासियों की संख्या भी बढ़ने लगी परंतु निराभिमानी आश्रमाध्यक्ष रसोई तथा नौकरों के बारे में आश्रम वासियों से सदैव कहा करते तुम लोग इन्हें नौकर क्यों समझोगे सोचना कि वे हमारे सहकारी हैं सन्यासी ब्रह्मचारियों के बारे में वे कहते ये सब असली नाग के बच्चे हैं ठाकुर के आश्रम में जो आए हैं उनमें कोई भी कम नहीं है 1904 के काल उन्नीस सौ चार ईस्वी के रुग्ण ब्रह्मचारी की पहनी हुई धोती खराब हो गई अपनी अक्षमता तथा लज्जा के कारण वे रो पड़े महापुरुष जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए स्वच्छ कपड़े पहना कर सुला दिया थोड़ी देर बाद आवश्यकता पढ़ने पर ब्रह्मचारी ने स्नान घर की ओर जाकर देखा कि महापुरुष जी उनकी उतारी हुई होती को स्वयं ही धो रहे हैं आपत्ति व्यक्त करने पर भी उन्होंने वह कार्य नहीं छोड़ा अद्वैत आश्रम में उस समय जो लोग रहे थे हैं वे महापुरुष जी के वेदांती जैसे कठोर तथा माँ के जैसे कोमल व्यवहार की बातों का स्मरण करके आज भी मुक्त होते हैं कठोर परिश्रम के फलस्वरूप महापुरुष जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे टूटता गया 1906 सौ ईस्वी में वे स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वामी ब्रह्मानंद के साथ पुरी धाम आए अगले वर्ष उन्होंने परेश नाथ पर्वत के नीचे चिड़की में कुछ दिन निवास किया इस पर भी आसान रूप सुधार न होने पर सन 1907 सौ ईस्वी के अंत में बेलूर मठ चले आए तब से लेकर उन्नीस ईस्वी के पूर्वार्ध तक वे अधिकांश समय बेलूर मठ में ही थे उस समय मठ संचालन का भार स्वामी प्रेमानंद पर था उनकी अनुपस्थिति में महापुरुष जी ठाकुर पूजा तथा मठ के कार्यों की देखरेख किया करते थे बेलूर मठ में उनकी कई विशेषताएं आसानी से लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लिया करती थीं उनका निरपेक्ष आडंबरहीन, साधु जीवन घुटने तक सादा वस्त्र खुला शरीर और नंगे पाँव मठ में घूमना या कभी गंगा तंट की बेंच पर निर्लिप्त उदासीन भाव से बैठे रहना सामने से होकर किसी के चले जाने पर भी उनकी दृष्टि में न आना सबके प्रति समान रूप से प्रेम तथा सेवा सेवापरायणता इन सब बातों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को एक अपूर्व श्रद्धा एवं प्रीति का केंद्र बना दिया था स्वामी जी के भाव से मुक्त एक मुसलमान सज्जन महापुरुष जी के स्नेह के कारण मठ में प्राय आया जाया करते थे उन्हें भोजन कराया जाने पर नौकर लोग उनके जूठे बर्तन आदि उठाने से इनकार करते थे इस पर महापुरुष महाराज स्वयं भी यह कार्य कर दिया करते थे एक बार एक ईसाई सज्जन ने महापुरुष जी के व्यवहार से अभिभूत होकर कहा था मैं इतनी जगह घूमा हूँ परंतु सर्वत्र ही ईसाई कहकर मेरा अपमान किया गया और मुझे दूर ही रखा गया है इतना प्रेम और सामिप्य मुझे और कहीं नहीं मिला एक बार महापुरुष जी ने अमेरिका से आए एक साधु को अपनी गुड़गुड़ी देकर विनोद विनोदपूर्वक कहा इसके भीतर मेढक है खींचकर देख लो अमेरिका में गुरुजनों के समक्ष तंबाकू पीना बुरा नहीं मानते अतः उन्होंने गुड़गुड़ी का नल पकड़कर मुंह से खींचा परंतु आवाज न आई इस पर महापुरुष जी बोले मेढ़क तुम्हारे साथ बातें करना नहीं चाहता यह देखो वह मेरे साथ कैसे बातें करता है यह कहते हुए उन्होंने गुड़गुड़ी कैसे खींचते हैं यह बता दिया इसके बाद उन साधुओं ने भी वैसा ही किया उस समय तो वे केवल महापुरुष जी के स्नेह की ही झलक पाकर मुक्त हुए पर बाद में वे समझ गए कि यह मात्र स्नेह प्रदर्शन नहीं था वरन कहीं कोई उन्हें ईसाई कहकर उनकी अवहेलना न करे इसीलिए उस दिन धूम्रपान के बहाने महापुरुष जी ने उनको अपने समीप खींच लिया था यद्यपि श्री रामकृष्ण भक्त मंडली में श्री रामकृष्ण देव की प्रायः सभी अवतार या स्वयं भगवान के रूप में स्वीकार करते थे फिर भी वर्तमान युग को उनकी देन तथा उनकी नरलीला का पूरा तात्पर्य उन दिनों स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त अधिकांश लोगों के लिए अस्पष्ट था अब देखें स्वामी शिवानंद को इस विषय में कितना ज्ञान था ठाकुर की बीमारी के बारे में उनके युक्तिपूर्ण मनोभाव की चर्चा हम पहले ही कर आए हैं संघ स्थापन के बारे में भी उनकी इसी अपूर्व दृष्टि शक्ति का परिचय मिलता है 1910 सौ ईस्वी में बड़े लाड़ बहादुर की पत्नी लेडी मिंटो मठ देखने को आई वार्तालाप के बीच जब उन्होंने कहा कि इस संघ का स्वामी जी ने प्रारंभ किया है तो शिवानंद जी ने तुरंत इसमें संशोधन करते हुए कहा यह संघ हम लोगों ने नहीं बनाया है ठाकुर ने अपनी बीमारी के समय स्वयं ही इसकी सृष्टि की थी उनका विश्वास था कि श्री कृष्ण देव के आगमन से जगत में एक अभूतपूर्व जागरण की शक्ति आएगी और सारा जग नवीन भाव से परिपूर्ण हो जाएगा इसके रूपायन के लिए किसी मानव मानवीय शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तथापि मनुष्य उस शक्ति में सहायक होगा इतना ही नहीं उस शक्ति की क्रिया इसी बीच विश्व के पीछे अवस्थित सूक्ष्म स्तर से आरम्भ हो चुकी है वे कहते थे इस बार ब्रह्म ने स्वयं ही जागृत हुई है जिनकी इच्छा से शिष्ट स्थिति लय सब चल रहा है वे महामाया महाकुंडल ने इस बार ठाकुर के आवाहन पर जाग उठी है इसीलिए तो समग्र जगत में जागरण की चहल पहल दिखाई दे रही है स्वामी जी के बारे में भी उनकी दृष्टि इसी प्रकार दुर्गामी थी स्वामी जी की प्रथम सफलता को देखकर यद्यपि सभी उत्साहपूर्वक प्रशंसा मग्न हो गए थे तथापि उनकी कार्य प्रणाली एवं उसके भविष्य के विषय में उस समय बहुतों के मन में संशय था परंतु स्वामी शिवानंद जी तेईस दो अट्ठारह सौ को लिखते हैं पाश्चात्य राष्ट्रों में अमेरिका प्रथम श्रेणी में आ गया है ये लोग यदि हिंदू धर्म के गौरव एवं महत्व को समझते हुए हिंदू धर्म स्वीकार करें तो भारतवर्ष का विशेष कल्याण होगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं